आत्मोपनिषद यह उपनिषद अथर्ववेद से संबद्ध है नाम के अनुसार इस उपनिषद में आत्म तत्व की विभिन्न स्थितियों, आत्मा, अंतरात्मा एवं परमात्मा को स्पष्ट किया गया है शरीर एवं इंद्रिया में सक्रिय चेतन को आत्मा प्रकृति के विभिन्न घटकों पंच तत्वों आदि में संव्याप्त को अंतरात्मा तथा इन सब घटकों से परे चेतन प्रवाह को परमात्मा ब्रह्म कहा गया है सूर्य जैसे राहु ग्रस्त ग्रस्त दिखता दिखता है, है, पर पर होता होता नहीं। नहीं। उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञान ग्रस्त दिखता है, पर होता नहीं। यह ऋषि ने सूर्य ग्रहण के तथ्य के साथ ही जीवन के तथ्य को भी उजागर किया है रस्म में सर्पबोध तथा सर्प का केचुड़ी से मुक्त होने का उदाहरणों से संसार रूपी भ्रमों और आत्मा की सहज मुक्तावस्था को समझाया गया है ब्रह्म को सभी उपमाओं संबोधनों और शब्दार्थों से परिस किया गया है शांति ओम भद्रम करणे भीषण या देवा भद्रम पश्येम्माजरास्तुष्टुभागस्तो व्यषेम देव तैय्य राजुस् स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्तिना न पूषा विश्व स्वस्ति साध्यो अट्ठने स्वस्तिनो बृहस्पतिदधा ओम शांति शांति शांति हरि ओम हे देव हम कानों से कल्याणकारी बातें सुनें आँखों से कल्याणकारी दृश्य देखें हम हृष्ट पुष्ट अंगों और शरीरों से इस शरीर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देवहित कार्यों में बिताएँ महान कृति सम्पन्न देवराज इंद्र हमारा कल्याण करें सर्वज्ञता हमारा कल्याण करे, तो करे। त्रिविध तापों की शांति हो अथा त्रिविध पुरुषो जायता परमात्मा चेती अंगिरा अर्थात अंग अंगी अंग आदि दृष्टि से पुरुष परमात्मा त्रिविध आत्मा अंतरात्मा और परमात्मा रूप में प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हुआ चर्मांुगुल्य मां पृष्ठभंशन खगुल क्यों पोलस्त्रोत भ्रूललाट बाहुपाश्वश मणिका मृत अब आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप कर रहे हैं, जो त्वक त्वचा, मांस रोम बाल अंगूठा अंगलियों पीठ अर्थात पृष्ठभाग नख गुल्फ अर्थात टखनों, उदर अर्थात पेट, नाभि भी कटी कटि अर्थात कमर जंघा कपोल भौह मस्तक भुजाओं भुजाओ सिर एवं आँखों आदि अर्थात स्थूल शरीर के माध्यम से जन्म मरण के चक्र में घूमता है वह आत्मा है अथांतरात्मा पृथिव्याजो वायुरा का मोहल्पनादी स्मृत लिंग उदाता अनुदाता ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्खित गर्जितफुट मुदित नृत्यगीतवादी प्रलय विजृंताोता घाता रथयिता मंता बोधा कर्ताज्ञात्मा पुरष पुराण न्याय मीमा कर्म श्रवणघाणाकर्षण कर्मश्य सोरा अंतरात्मा अर्थात दृश्य पदार्थों में व्यक्त रूप से स्थित अंतर्यामी चेतन वह है जो पृथ्वी जल सुख दुख आदि गुण काम मोह तर्क वितर्क आदि स्मृति लिंग लिंग उदात्त अनुदात ह्रस्व दीर्घ प्लूत आदि सर्वे स्खलित गर्जित अर्थात मेघ शब्द स्फुटित मुदित नृत्य गीत वादित अर्थात आदि ध्वनिरूप प्रणय विजृम्भ अर्थात विकास आदि के द्वारा श्रवण करने वाला घूसने वाला रस लेने वाला मनन करने वाला जानने वाला कार्य करने वाला विज्ञानात्मा पुराण न्याय मीमांसा आदि जो धर्म शास्त्रों का ज्ञाता श्रवण भ्राण अर्थात शूंघना आकर्षण एवं कार्य विशेष को पूर्ण करता है अथ परमात्मा यथाक्षर उपास स च प्राणायाम प्रत्याहधारणाध्यान सधमध्यात्मचित वटकि का श्याम कतंडुलो वालाशत सहस्र विकना भी सलभते नोपलभ्य न जायते नृत्यन शुष्य न क्लुझ तेन दिदते न छिद्य निर्गुण साक्षीभूप शुद्ध निरवयवात्मा कवल सुखो निष्कलो निरंजनो निर्वि शब्द स्पर्श रूपर सुगंधवर्जि निर्विकलो पुरात्य सर्व्याण्य पुनाशुद्ध निष्क्रिय संसारो परमात्मा नाम से संबोधित अक्षर अर्थात अविनाशी या ओंकार रूप में आराध्य है वह परमात्मा प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग अनुमान आत्मचिंतन आदि के द्वारा वटक वट वृक्ष वट के सूक्ष्म भी, माक तंडोल अर्थात सावा के सूक्ष्म चावल तथा अत्यंत सूक्ष्म बाल के अग्रभाग के सैकड़ों हजारों हिस्सों से भी अति सूक्ष्म इस प्रकार से चिंतन किया जाता हुआ प्राप्त भी होता है और नहीं भी होता है वह न कभी प्रकट होता है और न ही मरता है न शुष्क होता है न आर्द्र होता है न चलायमान है न कंपन करता है न टूटता है न स्थिर रहता है वह तो गुणों से रहित सर्व प्रमाणभूत, शुद्ध स्वरूप अवयव रहित आत्मा केवल सूक्ष्म निर्मल निरंजन विकारहीन शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंधहीन ज्ञान से रहित कल्पना रहित आकांक्षा से रहित सर्वत्र व्याप्त अचिंत्य एवं इस प्रकार का परमात्मा है कि जिसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं किया जा सकता वह अशुद्ध अपवित्र को शुद्ध पवित्र करता है वह क्रिया रहित है उस परमात्मा को कोई संसार नहीं है अर्थात संसार रहित है संसार का अर्थ संसारती संसार गतिशील या परिवर्तनशील होता है परमात्मा एक रूप रहने वाला होने से उसका कोई संसरण नहीं होता इस भाव से उसे संसार रहित कहा गया है अग्नि मंत्रों में उस आत्म तत्व का स्वरूप दृष्टिगत होने पर सब जगह उस परमात्म तत्व ब्रह्म के ही भाषित होने की बात कही गई है आत्म संज्ञा शिव शुद्ध एक एवा दया सदा ब्रह्म रूपतया ब्रह्म केवलम प्रतिभाषते आत्मा नामक वह परम पवित्र कल्याणकारी एकमात्र अद्वैत ब्रह्म रूप होने के कारण केवल ब्रह्म ही प्रतिभाषित होता है प्रतिभासते जगद्रूप त्याप्येत ब्रह्म भावा भावादि भावाभावादिभेदत इस जगत के रूप में ब्रह्म ही परिलक्षित होता है विद्या अविद्या भाव अभाव आदि के भेद से जो भी दृष्टिगोचर होता है वह अविनाशी ब्रह्म का ही रूप है गुरु शिष्यादेदे न ब्रह्म प्रतिभासते ब्रह्म केवलम शुद्धम विद्यते तत्वदर्शन गुरु एवं शिष्य आदि के भेद से ब्रह्म ही दृष्टिगोचर होता है वास्तव में यदि देखा जाए तो युद्ध प्रकाशस्वरूप ब्रह्म ही है न च विद्या चाविद्या जगत चापरम सत्य जगत भानम संसार से प्रवर्तक वस्तुता न तो विद्या है और न ही अविद्या है न जगत है और न ही अन्य कोई वस्तु सत्य है लेकिन सत्य रूप में जगत का भान होना ही इस संसार का प्रवर्तक अर्थात इस प्रकृति का मूल कारण है असत्य भानुम असत्य भानं तो संसार से निवर्तक विज्ञातुं निमह नियम को यह संसार असत्य है यह भान होना ही इसका निवर्तक अर्थात मुक्तिदाता है जैसे सामने रखे हुए घट अर्थात घड़ी के ज्ञान के लिए कोई भी अन्य नियम अर्थात प्रमाण अपेक्षित नहीं है वह तो प्रत्यक्ष ही है